संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से दुर्योधन की अनिति का कुमाम बताया जाना तथा कौरवों की रथ सेना और गश सेना का संहार संजय कहते हैं तंदर कौरवीरों को बड़े वेग से धनुष उठाए देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा जनार्दन आप घोड़ों को हाकि और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए आज मैं तीखे वाणों से शत्रुओं का अंत कर डालूंगा इस संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए। के पास समुद्र संधि कर लेगा किन्तु उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया भीष्म जी ने सच्ची और हित कर बात बताई थी किंतु बुद्धि मारे जाने के कारण उसने उसे भी नहीं स्वीकार किया फिर क्रमशः आचार्य द्रोण कर्ण और विकर्ण आदि के मारे जाने पर बहुत थोड़ी सी सेना बच रही है तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ श्रवा शल्व तथा अवंती के राजकुमार मारे गए फिर भी इस मार का अंत न हो सका जयद्रथ बाल्धिक राक्षस अलायुद्ध सोमदत्त वीरवर भगदत्त काम्बोज राज तथा दुशासन के मृत्यु हो जाने पर भी यह संहार न रुक सका भैया भीम के हाथ से अनेको अक्ष पति मारे गए यह देखकर भी लोक या मोह के कारण लड़ाई बंद नहीं हुई जिसको अपने हित, हिता हित का है है जो जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा शत्रु को बल और वीरता में अपने से अधिक जानकर भी उससे लोहा लेने का साहस करेगा आपने भी पांडवों से संधि करने के विषय में उससे हितकारक कारक वजन कहा था किंतु वह उसके मन में नहीं बैठा जब आपकी ही बात पर ध्यान न दे सका तो दूसरे की कैसे सुन सकता था जिसने संधि के विषय में कहने पर भीष्म द्रोण और विदुर की भी दक बात टाल दी उसे राह पर लाने के लिए अब और कौन सी दवा है जिसने मूर्खता अपने बूढ़े पिता की बात नहीं मानी इसके बाद बताने वाली माता का अपमान किया उसे और किसी की बात कैसे अच्छी लगेगी निश्चय ही दुर्योधन का जन्म इस कुल का अंत करने के लिए हुआ है महात्मा विदुर ने मुझसे बहुत बार कहा था दुर्योधन अपने जीते जी तुम लोगों को राज्य का भाग नहीं देगा सदा ही तुम्हारी बुराई किया करेगा उसको युद्ध के सिवा और किसी प्रकार जीतना असंभव है। आज ये सारी बातें सत्य जान पड़ती है। जिस मूर्ख ने भगवान परशुराम जी के मुख से यथार्थ और हितकर वचन सुनकर भी उसकी ओहेलना कर दी वह तो निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है दुर्योधन के जन्म लेते ही बहुतेरे सिद्ध पुरुषों ने कहा था इस दुरात्मा के कारण छत्री कुल का महान संघार होगा उनकी बात आज सत्य हो रही है क्योंकि दुर्योधन के लिए ही यहाँ राजाओं का संघार हुआ है अतः आज मैं समस्त कौरव योद्धाओं का वध आप मुझे दुर्योधन की सेना में ले चलिए जिससे उसको और उसकी सेना को मैं तीखे बाणों का निशाना बना सकू घोड़ो की बाघोर हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने उपर बात कही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 अर्जुन के बाणों पर उनका उनका नाम खुदा हुआ था लगे वे मनुष्य घोड़ा अथवा हाथी पर दोबारा बाढ़ नहीं छोड़ते थे उनके एक ही बाढ़ से सबका काम तमाम हो जाता था अनेकों प्रकार के सहायकों की वर्षा करके उन्होंने अकेले ही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 कुछ लोग अपने भाई बंधु और संबंधियों को जहां के के के तहां छोड़कर भाग गए, बहुत से से महारथी अत्यंत घायल हो हो जाने कारण रणभूमि में ही पड़े पड़े उच्छ्वास ले रहे थे उनको दूसरे लोग रथ पर चढ़ा खड़ी दो खड़ी आश्वासन देते थे कुछ लोग उन घायलों को वैसे ही छोड़कर आपके पुत्र की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध के लिए चले जाते थे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 उधर से धुष्ट दुम्न शिखंडी और सतानी ये लोग आपकी रस सेना का सामना करने लगे उस समय को को बड़ा क्रोध हुआ, यह अपनी विशाल सेना के साथ आपके सैनिकों का करने तैयार हो गया यह देख आपके पुत्र ने उसके ऊपर नाना प्रकार के बाणों की झड़ी लगा दी तब तो धुष्ट दुम्न में भी नाराज अर्ध नाराज और वस्त्र आदि शीघ्रगामी बाणों से दुर्योधन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया आपके पुत्र के प्रहार से पहले बहुत घायल हो चुका था, इसलिए दु, अब दुर्योधन दूसरे घोड़े की पीठ पर चढ़कर शकुने के पास भाग गया इस प्रकार जब रत्न सेना का संहार हो गया उस समय हमारे पक्ष के तीन हजार फांसी सवारों ने आकर पांचों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं वे अर्जुन पर्वताकार गजराजों से घिर उन्हें अपने तीखे नाराचों का निशाना बनाने लगे वहां हमने देखा उनके एक ही बाढ़ से विदिन होकर बड़े बड़े गजराज धरासाई हो रहे हैं दूसरी ओर से महाबली भीमसेन भी अपने रस से कूदे और बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर दंडधारी यमराज की भांति उन हाथियों पर टूट पड़े उन्हें गदा हाथ में लिए देख उनके सैनिक थर्रा उठे उनका मल निकल मलमुत्र देखे जाते थे कितने ही हाथी गदा की चोट से आहत हो चिगार गिर पड़ते थे घर सेना की यह दुर्दशा देख आपके सारे सैनिक भय से काट उठे इसी प्रकार युधिष्ठिर और नकुल सहदेव भी आपके हाथी सवारों को यम भेज रहे थे इसी समय अश्वस्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा सेना में दुर्योधन को ढूंढा जब वह नहीं मिला तो उन्होंने वहां खड़े हुए क्षत्रियों से पूछा राजा दुर्योधन कहा गए उत्तर मिला सारथी के मारे जाने पर वे पांचाल राज की दुर्धस्त सेना का सामना करना छोड़ शकुनी के पास चले गए है तब ये तीनों वीर पांचाल राज की उस दुर्धस्त सेना का व्यूह तोड़कर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 इन्तो अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो जाने के कारण वहां से हम पांचों को भागना पड़ा तब सेना सहित मुठभेड़ो को पर हम दूसरी ओर आये तो महारथी सातिकी दिखाई पड़ा वह बिल्कुल पास आ गया था मुझे देखते ही उसने चार सौ रथियों के साथ धावा कर दिया धृष्ट दम्र के चंगुल से किसी तरह निकला तो सातिकी की सेना में आप फंसा थोड़ी तक वहां बड़ा भयंकर संग्राम हुआ तात्की ने मेरी सारी युद्ध सामग्री नष्ट कर दी और मुझे भी पकड़ लिया इतने में भीमसेन की गदा और अर्जुन के नाराजों से वही सारी गद सेना का संहार हो गया